भाषार्थ हे इंद्र हमारे पापों का नाश कर हम स्तुति अर्चना से अर्चना से न करने वाले लोगों को नष्ट करें स्तुत विरहित यज्ञ कभी तुझे आनंद प्रसन्न नहीं करता भाषार्थ हे इंद्र तेरी त्रेताग्नि ज्वाला सब यज्ञ में ऋतजों में प्रजलित होती गई तब यजमान के साथ आनंदित होकर तू सबको प्रेरित करके कीर्तिप्रद हे इंद्र तेरे मंगल के लिए दूध वाली गाय हो और दर्वी पात्र विशेष भी तुम्हारे लिए निर्मल एवं कलाड प्रद हो जिस पात्र से तू अपने पात्र में मधु ले लेते हो भाशार्थ हे बलशाली इंद्र तुझसे सैकड़ों धन की जब कामना की तब दशविहत्ता के समय कुछ सपुत्र दुर्मित्र और सुमित्र की रक्षा की तब सुमित्र एवं दु धाया है अथास्तमास्त के खस्तों धाया है शततम सुक्तम भाषार्थ हे अशुदय तुम दोनों निश्चय से अभी हमारी आहुति एवं स्तोत्र के अभिलाषी हो जिस प्रकार जुलाहा वस्त्रों को फैलाते हैं उसी प्रकार तुम दोनों हमारे कार्यों इस्तुति को विस्तृत करते रहो यह यजमान भक्त तुम दोनों एक स इसलिए भली भाँति तुम्हारी इस्तुति करता है, श्रेष्ठ शुभ दिन में जैसे सुंदर खाद्य पदार्थ बनाते हैं, वैसे ही तुम भी कल्याण में कार्य करते हो, भाषार्थ जैसे दो बैल गोचर भूमि में हल घोटे हुए विचरण करते हैं, वैसे ही तुम इस्तुति करने वाले, हवि अर्पित करने वाले व्यक्ति का आ तुम इस तोता के समीप आते हो दूतों की भांति लोगों में तुम यशस्वी बनो जैसे भैंसे जलाशय से दूर नहीं जाते वैसे ही हम दूर कभी न हों भाषार्थ पक्षी के दो पंख जैसे आपस में मिले रहते हैं वैसे ही तुम दोनों आपस में मिले हुए हो दो पशुओं की भांति आश्चर्य कारण तुम दोनों हमारे देवों की इच्छा करने वाले यज्ञशील यजमान के अग्नि की भांति तुम दिव्यतम हो, चारों ओर जाने वाले पुरोहितों की भांति तुम अनेक स्थानों में पूजित हो, भाषार्थ तुम दोनों हमारे लिए माता-पिता पुत्रों के प्रति जैसे स्नेहयुक्त रहते हैं, वैसे कांति से, तेज से सूर्य चंद्र की भांति उग्र होवो, हो। � अनि व्यक्त की भाति हो अन्न भोग्य सामग्री के संपादन के लिए प्रकाशक की भाति तथा तुम दोनों शीघ्रगामी अश्वों की भाति सुखी होकर इस यज्ञ में आओ भाशार्थ तुम दोनों दो विषयों की भाति हृष्टपुष्ट सुंदर एवं सुखदायक हो दोनों स्नेही मित्रों की भाति मित्र एवं वरुण की भाति परस्पर सत्य व्यवहार ने वाले हो बलवान दो असु की भांति ऊंचे और बल संपन्न हो सूर्य चंद्र की भांति तेजस्वी मेषों की भांति सुघटित अन्न सेवन योग्य तथा अन्यों को भी पुष्ट करने वाले हो भासारथ मत को रोकने वाले अंकुशों की भांति शत्रु हंता का संहार करने वाले राजपुरुषों की भांति हिंसक प्रजाओं का भरण पोषण करने वाले जल में उत्पन्न की भांति विजयशील और बहुत बलवान तथा इस्तुत्य हो वे तुम दोनों मेरे वृद्धावस्था युक्त एवं मरणशील देह को अजर और अमर करो भासार्थ हे बलशाली अश्वन देव सामर्थ्यशाली पुरुषों की भांति होकर चलनशील जरायुक्त एवं मरणशील शरीर को तापतव्य फल के लिए जल की भांति पार करो बलशाली रिभु की भांति तुमने वेगवान संस्कृत रथ पाया है वायु की भांति तीव्र से वह सर्वत्र गमन करके शत्रुओं का धन ले आए भासार्थ महावीर तुम धन के रक्षक, शत्तु का संधार करने वाले और अत्यंत श्रेष्ठ आयुधों को धारण करने वाले हो, तुम दोनों पक्षियों की भांति सुख से सर्वत्र विहारी हो, चंद्र की भांति आहलाद दायक रूप वाले हो, तथा मन की इच्छा से ही आभूषित होकर स्तुत तुम यज्ञ में आते हो, भाषार्थ श्रेष्ठ पुरुषों की भांति � करने वाले के पैरों की भांति तुम जल की गहराई का अंत जानने वाले हो, दोनों कानों की भांति इस तोता की इस्तोति को ध्यान से सुनते हो, यज्ञ के दो अंगों की भांति हमारे इस अद्भुत कर्म का सेवन करो, भाषार्थ मेघों की भांति तुम जल प्रेरित करने वाले हो, मधुमक्खियां जैसे मधुका सेचन करती हैं, वै दो किसानों की भांति पसीना जल बहाने वाले हो जैसे दुर्बल गाय श्रेष्ठ घास पाकर दुग्ध युक्त होती है वैसे ही तुम हवि रूप अन्न से प्रेम युक्त होते हो भाषार्थ हे अस्तिनौ ये स्तुति युक्त स्तोत्रों को बढ़ाएं तथा हविर युक्त अन्न प्रदान करें इसलिए तुम यहां एक रथ पर आरुण होकर हमारे माननीय स्तोत्रों को स्रवण करने के लिए आओ गौवों के मध्य होने वाले मीठे एवं पक्को अन्न के दूध के लिए आओ ऋषि ने अष्टद्वय की इच्छा पूरी की सब स्तोत्र शततम सुक्तम भाषार्थ इन यजमानों के यज्ञ सिद्धि के लिए सूर्यरूपी इंद्र का महान तेज प्रकट हुआ तथा सभी स्थावर जंगात्मक विश्व अंधकार से मुक्त हुआ। पितरों द्वारा दी गई सूर्य रूपी महती ज्योति प्रकट हुई दक्षिणा का महान मार्ग दृष्टिगत हुआ अर्थात सब प्रकार से याग संपन्न होने पर रित्तिगों को दक्षिणा अर्पित की गई भाषार्थ दक्षिणा देने वाले दानशील मानव सर्ग में ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं जो अस्फदाता हैं वे सूर्य के साथ रहते ह� हे सोम वष्ट लोग सोम पाते हैं सभी दीर्घाल होते हैं भाषार्थ देवों को आदर सत्कार से दिए जाने वाला द्रबदादिक का दान पूरे कार्य की पूर्ति करने वाला है वह देव पूजा का उत्तम साधन है वह आयोजकों को प्राप्त नहीं होता क्योंकि खराब जवहार करने वाले लोग स्तुति एवं हवि से देवों को प्रसन्न और जो बहुत से लोग पवित्र दक्षिणा देते हैं नंदा पाप से डरते हैं वे देवों को आनंद प्रसन्न करते हैं भाषार्थ सैकड़ों मार्गों से बहने वाले वायु को स्वर्ग प्रापक आदित्य को तथा अन्य सब मानव हितैषी देवों को हवि अर्पित करने के लिए वे यजमान देखते जानते हैं जो देवों को आनंद पसंद करते हैं और यज्ञादि में अन्य द्रव्य आदि का दान करते हैं, वे सप्त होताओं की मात्रिभूत दक्षिणा प्राप्त करते हैं। भाषार्थ, दाता को सर्वप्रथम बुलाया जाता है, वह प्रमुख माना जाता है। दक्षिणावान, दानशील गामा धक्ष सबसे आगे चलता है, उसे ही मैं सबका पालक राजा मानता हूं, जो सबसे पहले दक्षणा देता है, भाषार्थ उस दक्षणा के दाता को ही ऋषि तत्त्वदर्शी तथा उसी को ही दम्भा कहते हैं। उसी को यज्ञ का नेता, साम का गान करने वाला तथा वेद वचनों का स्तोता कहते हैं, वह दाता ही दिप्यमान शुद्ध पवित्र शुक्र के तीन रूप को जानता है, सबसे पहले जो अनादि दक्षिणा से सबको आनंद प्रसन्न करता है, भाषार्थ जो दक्षिणा रूप से अश्व को गौ का दान करता है, जो दक्षिणा रूप से सोना, रजत तथा दक्षिणा रूप से अन्न का दान करता है, जो हमारी आत्मा विशेष रीत से जानकर दक्षिणा को कवच की भांति सब बाधाओं, कष्टों एवं दुखों का निवारण करने वाला बनाता है। भाषार्थ, दान करने वाले उदार लोग कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, निकृष्ट गति को, निर्धनता को प्राप्त नहीं होते, कभी प क्लेश दुख को प्राप्त नहीं होते इतना ही नहीं यह जो संपूर्ण जगत और सर्ग सुख है वह सब उनको दक्षिणा ही देती है भाषार्थ उदार दाता पहले घी दूध देने वाली श्रेष्ठ गाय को पाते हैं जो उदार दाता जो श्रेष्ठ सुंदर वस्त्रधारण करती है ऐसी वधू स्त्री को प्राप्त करते हैं वे उदार बाता लोग सुर जो बिना बुलाए दूसरों पर हमला करते हैं उनको भी श्रेष्ठ दाता विजय प्राप्त कर लेते हैं भाषार्थ दाता शीघ्र गति वाला अश्व अलंकृत करके दिया जाता है दानशील के लिए वस्त्र भूषण से आभूषित सुंदर स्त्री सेवा के लिए उपस्थित रहती है दाता का ही यह गृह पुष्करणी की भांति निर्मल अनेक फूलों से सुशोभित तथा देवों के मंदिरों की भांति अद्भुत मनोहर सुसज्जित होता है भाषार्थ श्रेष्ठ से वहन करने वाले अश्व दाता को ले जाते हैं दान करने वाले का रथ भी श्रेष्ठ दाता की रक्षा करो दाता युद्ध में शत्रुओं को जीतता है